ओमदवत्महापुराण दस स्कंद ओं श्री परमात्मे नम अथ त्रिशोध्याय श्रीकृष्ण के विरह में गोपियों की दशा श्रीशोकुवाच अतर् भगवती सहस व्रजांगना अतम्यंतम चक्षाणा करण्य इव यूथपम श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान सहसा अंतर ध्यान हो गए उन्हें न देखकर व्रज युतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हसनियों की होती है उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा गुराग स्मृत विभ्रमे क्षित मनोरमापिहार विभ्रमह आ्षिप्तमदारपतेचे जगृहोत आत्मिक भगवान्नी कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की सी चाल प्रेम भरी मुस्कान विलास भरी चितवन मनोहर प्रेमालाप भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रिंगारस की भावभंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था वे प्रेम की मतवाली वाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गई और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी गति स्मृत प्रेक्षण भाषणा प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तय धात्मिका नवेद कृष्ण विहार विभ्रमा अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपिया उनके समान ही बन गई उनके शरीर में भी वही गति मति वही भाव भंगी उतर आई वे अपने को सर्वथा भूलकर कर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं कृष्ण ही हूँ इस प्रकार कहने लगी गायंतुर मुहता विचे क्युन्मत्तनाधन प्रक्षुरा का सबदंतरम बहे भूते वे सब परस्पर मिलकर से से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक वन वन दूसरे में झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी परीक्षित भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर धी आकाश के समान एक रस स्थित ही है थे वे वही थे उन्हीं में थे परंतु उन्हें न देखकर गोपियां वनस्पतियों से पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी दृष्टो व कच्चिद स्वस्थ प्लक्ष नंदसोनुर्गत प्रेम हास गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा हे hey पीपल पाकर और बरगद नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चित्वन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है कच्चे कुरभ का शोक नाक पुन्नाग चंपका रामानी नाम पर कुर्बक अशोक नागकेशर उन्नाग और चंपा बलराम जी के छोटे भाई जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है इधर आए थे क्या कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सी कुदे थी प्रियो त्युत अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से कहा बहन तुलसी तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं तभी तो भोरों के मलराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते सर्वदा पहने रहते हैं क्या तुमने अपने प्रिय परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है मल्लिके माधव प्यारी मालती मल्लिके जाती और जूही तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं चूत प्रियापन शासन को विधार जम वर कबिल्व बकुलाम्रकदम बनीपा ये अन्डे भव का यमोपकुला संसंत कृष्ण रसाल प्रियाल कटहल पीतशाल कचनार जामुन आक बेल मौलीश्री, आम कदम्ब और नीम तथा अन्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरवरों तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है हम बेहोश हो रहे हैं तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो तपोत के सामग्री स्पर्शोत्लिताप्यघ्रिशंभवुरो क्रम विक्रमाधवा आहो बराहव पुष परिरभिन भगवान की प्रेसी पृथ्वी देवी तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है श्रीकृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है अथवा अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है कहीं उनसे भी पहले बरा भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है अप्येन पत्ोपगत प्रिय तन्व सखी सुम्युतो वह कांतांग संग कुछ कुलपते रिहवाति कुस्रज कुहवाति सखी हरिन्यो हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए हैं देखो देखो यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है जो उनकी परम प्रियसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुंकुम से अनुरंजित रहती है बाहुम बाहूम प्रियात पद्म तरवरों उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मतवाले वाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मडराते रहते हैं उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपनी के कंधे पर रखे होंगे हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो। परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं पृमा ला बहुल प्याशलिष्ट वनस्पते करजस्पृष्टिपूलका हरि सखी इन लताओं से पूछो ये अपने पति वृक्षों को भुजपास में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं इससे क्या हुआ इनके शरीर में जो पुलक है रोमांच है वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है अहो इनका कैसा सौभाग्य है हैचो गोप्य कृष्णान्वेषण का कातरा लीला भगवत चक्र परीक्षित इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवन में होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी कश्याचित कृष्णा तो काय पदा हक एक पूतना बन गई तो दूसरी श्रीकृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया दैत्याय्वाजहाराण काम भावनाप्य घोषण कोई सखी बालकृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया चलने लगी और उस समय उसके पायजे रुंझुन रुंझुन बोलने लगे कृष्ण रामाय द्वे तू गोपय वत्सातिम हंत चात्रिका तू बकायतिम एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम और बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गईं एक गोपी बन गई वसासुर तो दूसरी बनी बकासुर तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की आहु ये सान वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बासुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी तब दूसरी गोपिया वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी कस्या स्वभुज चल पर ललिता मिट तन बना एक गोपी अपने को श्रीकृष्ण समझ कर दूसरी सखी के गले में बांह डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती मित्रों मैं श्री कृष्ण हूँ तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो माँ भेष्टवातवर साहित महाम हस्ते नोन भरम कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती अरे ब्रजवासियों तुम आधी पानी में मत डरो मैंने उनसे बचने का उपाय निकाल लिया है ऐसा कहकर गोवर्धन धारण कर अन, ध, गोवर्धन धारण का अनुकरण करते हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती आरो का पदाक्रम्यम सिर सिया दुष्टा हे गा तो हम खलामुंड परीक्षित एक गोपी बनी कालिया नांग तो दूसरे श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी रे दुष्ट साप तू यहां से चला जा मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ त्र ही खोवा चहे गोपा दावाग्नि पश्य तोल इतने में ही एक गोपी बोली अरे ग्वालों देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो मैं अनायास तुम लोगों की रक्षा कर लूंगा बदान्य सजा का चे तनवे तत् उलू धीता भेजे भीती एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्री कृष्ण यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी एवं कृष्णम प्रक्ष महारा वृंदावन लता क्ष वनोदेश पदालि परमात्मनः परीक्षित इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी और इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे पदारि व्यक्त मेहिता नंद लक्ष वे आपस में कहने लगी अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि श्याम सुंदर के हैं क्योंकि इनमें ध्वजा कमल वज्र अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं तय स्त पदी अन्वेग्र तो बला विलोक्यार्ता उन के द्वारा ब्रजवल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी व्रजयुति के भी चरण चिन्ह दिख सक पड़े उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई और आस में कह, आपस में कहने लगी कश्यापा निचैतांद सुनोद असन्यांसन असन्यत प्रकोष्ठाया करे रो करिनायथा जैसे हथि अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो वैसे ही नंदनंदन नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भाग्नि के ये चरण चिन्ह हैं अनियाराधि नूनम भगवान हरिश्वर प्रीतो याम अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी इसीलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं धन्या अहो अमी आल्यो धन्यामी गोविंद प्यारी सखियों भगवान श्री कृष्ण हमारे चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है उसके अहोभाग्य है क्योंकि ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं तस्या रहो चुनाधर अरे सखी चाहे कुछ भी हो यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही हैं। इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं न लक्षण तृणाकुरता घृतला मुन प्रियम प्रिय उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गड़ती होगी इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा वह तो वधु गोप्य पश्यत कृष्णस्य भारा क्रांत सखियों सखियो यहाँ देखो प्यारे ष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं हो न हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा अत्र पिता कांता पुष्प हेतु महात्मा अत्र प्रसूना वच प्रिय प्रेय प्रभाक्रमणे पश्यता देखो देखो यहाँ परम प्रेमी व्रज वल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेसी को नीचे उतार दिया है और यहाँ परम प्रीतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेसी के लिए फूल चुने हैं उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। कामिन्या कामिना हैेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेसी के केश सवार हैं। देखो अपने चुने हुए फूलों को प्रेसी की चोटी में गुथने के लिए वे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे चात्मरतः आत्मा कामिना दर्शन दैन स्त्रीण दुरात्मता परीक्षित भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं उनमें दूसरा कोई है ही नहीं तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी एक खेल था। दर्शयो गोप्यो सह याम गोपी मनहत कृष्णो विह या इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर अपनी सुध बुद्ध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाई दिखलाती हुई वन, वन में भड़क रही थी साच मेने तदा वरिष्ठम सर्वजोषिता गोपी कामया मामसो भजते इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत एक में ले गए थे उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूं इसीलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं मुझे ही आदर दे रहे हैं तथो गनो दृप्ता के यत्रते चल्मा भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हें श्री कृष्ण से कहने लगी यारे मुझसे अब तो और नहीं चला जाता मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो एवं मुक्त प्रिया बाह स्क आरुष था कृष्ण सावधूर अपनी प्रेतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा अच्छा प्यारी तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो यह सुनकर वह गोपी जो ही उनके कंधे पर चढ़ने चली त्यों ही श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोनी पछताने लगी हा नाथ रमण प्रेस्थ क्वासी क्वासी महाभुज दाशास्ते कृपनाया निधिम तुम हा हो हा हो मेरे प्र मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ शीघ्र ही मुझे अपने सान्निध्य का अनुभव कराओ मुझे दर्शन दो अन्विछन्त्यो भगवतो मार्गम गोप्यो विदूरत परीक्षित भगवान के के सहारे उनके जाने का मार्ग धूरती धूरती वहां जा थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है दया कथित मा कर्ण्य मान प्राप्तिमा माधवात अवमानम तौरात्मा विस्मयम परम जयो जब उन्होंने उसे जगाया तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया इसी से वे अंतर हो गए उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही तो तमा ततो तथो विसन वनम चंद्र जोत्ना इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी चटक रही थी वहां तक वे उन्हें ढूंढती हुई गई परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है घोर जंगल है हम ढूंढती जाएंगे तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे तब वे उधर से लौट आई तेम तदुणा संस्मरुः परीक्षित गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया था उनके वाणी से श्री कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी यहां तक कहूं उनका रोम रोम उनकी आत्मा श्री कृष्ण में हो रही थी वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं थी फिर घर की याद कौन करता पुनः पुणी नमागत्य कालिंदा कृष्ण भावना समवेता जगो गमन कांक्षिता गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए श्री कृष्ण के ही भावना में डूबी हुई गोपिया यमुना जी के पावन पुलीन पर रमण रेती में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमुसा चयता स्कूर्वाधे रासक्रीड़ायां कृष्णावेषण नाम त्रिशोध्याय